हरि तारा नायक शेखरा जगदा शृंगीकृंग नद शेख दृशा तलक ना मधुरी धीरनादी कारण विवश गोकुलम व्याकल्व श्याम काम Yeah, <tries> yeah. भक्तवत्सल भगवान की लो ने परमादरणी श्री महाराज श्रीमहाराज्री के एवं श्री प्रेमपरीजी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारिंदो में कोटि कौटिशावंदन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा के रस रसिक भक्त वृंदे मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके सब के भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूँ आओ अपने जीवन को भगवान श्याम सुंदर के चिंतन से भरने के लिए उनकी ही मधुमयी वाणी का रसस्वादन करें भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को सुखी शांत बनाने का साधन बता रहे हैं भगवान ने कहा कि पार्थ जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है मेरा अनन्य होकर के जीवन जीता है मेरा चिंतन करता है तेसाह समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा ये जो मृत्यु सागर संसार है इससे मैं उसका उद्धार करने वाला होता हूं मैं उसको पार करने वाला होता हूं तो अब यह चिंतन आया कि व्यक्ति कैसे उनके कर्मों में प्रवृत्त हो अच्छा उनका चिंतन कैसे किया जाए मैयावेशित चेत्याम ये चित्त को मन को बुद्धि को कैसे उनके चिंतन में लगाया जाए भगवान तो कहते हैं मये मन आदस्व मई बुद्धिम निवेशय अपने मन को परमात्मा में समर्पित कर देना आदर्श माने स्थापित कर देना अब ये मनी कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं और ये हमारे आज्ञाकारी भी नहीं है कोई चेतन हो और आज्ञाकारी हो उसको कह दिया जाए भाई यहां लग जाओ यहां बैठ जाओ यहीं बैठे रहो तो वो मान जाएगा और ये मन तो हमारी आज्ञा में चलता है नहीं तो हमारे कहने से ये तो भगवान में स्थापित होने वाला है नहीं इस मन को कैसे परमात्मा में स्थापित किया जाए देखो ये संकल्प विकल्प की जो वृत्ति है वह वृत्ति परमात्मा का ही संकल्प विकल्प करे चिंतन की धारा परमात्मा की हो और बुद्धि जो निश्चितात्मिका है उस बुद्धि का भी विषय परमात्मा को ही बनाना चाहिए मन और बुद्धि ये दोनों परमात्मा में स्थापित हो जाएं। वैसे संसार में सुख दुख का जो संबंध है वो मन के द्वारा ही है उपनिषदों में और पुराण आदि भाषा में इसको अनेकानेक विधि से वर्णन किया गया है हमारे जीवन धन गोविंद ने श्री उद्धव जी महाराज को एक भिक्षुक ब्राह्मण की कथा सुना करके मन की वृत्तियों का बड़े सूक्ष्म ढंग से चिंतन किया है यह चिंतन ऐसा है कि मन ही सुख दुख का कारण है न देवता किसी को सुख देते हैं न ग्रह न नक्षत्र न काल न स्वभाव शरीर ये जिन जिन को हम लोग दुख का कारण मानते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है अमुक व्यक्ति हमको सुख दे रहा है या भ्रम ही है सुख और दुख का संबंध जो है वो मणि जी का है यदि मन परमात्मा में समर्पित हो जाए परमात्मा आनंद स्वरूप है सुखद स्वरूप है चित्त स्वरूप है सत्य स्वरूप है तो हमारे जीवन में फिर अशांति आई नहीं सकती है अब यह है कि मणि जी वहां स्थापित कैसे हो तो देखो मणि जी को स्थापित करने के लिए बार बार उन्हीं का चिंतन है उदाहरणार्थ मां जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को पढ़ाना चाहती है तो नन्ना मुन्ना बालक पढ़ते पढ़ते उठ करके दौड़ करके चला जाता है तो मां हिम्मत नहीं हारती है माँ क्या करती उस बालक को फिर पकड़ कर लाती है फिर बैठालती है और फिर उसको पढ़ाती है किंतु उसी बालक को जब पढ़ने में रुचि हो जाती है पढ़ाई से उसको रस मिलने लगता है तो माँ कुछ काम भी बताना चाहती तो कहता है कि हम नहीं करेंगे हमारी पढ़ाई छूट जाएगी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है पहले वही बालक पढ़ना नहीं चाहता था और बाद में वही बालक पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता है एक तो बात यह है कि उसको वहां से रस मिलने लगा पहले उसको रस नहीं मिल रहा था वैसे ये मणि जी अभी भगवान में बैठना नहीं चाहते हैं और जब उनको वहां से रसस् मिलने लगेगा तो फिर वहां से वो जाना नहीं चाहेंगे तो जब तक रसस्वादन नहीं मिलता है तब तक साधक का परम कर्तव्य है युक्ति के द्वारा अनुभूति के द्वारा शास्त्र प्रमाणों के द्वारा बार बार मन को समझा करके परमात्मा में ही लगाना है बुद्धि का विषय भी परमात्मा को ही बनाना है हमारे मन का भी विषय परमात्मा हो बुद्धि का भी विषय परमात्मा हो तो हमारे भगवान कहते हैं निवश्यसी मई जिसका मन और बुद्धि दोनों परमात्म चिंतन में लगे हैं, परमार्थ निष्ठा में लगे हैं। ओ, परमात्मा से दूर नहीं परमात्मा में ही है कल मैंने निवेदन किया था जहां हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं भले मणि जी यहां नहीं है दूसरी जगह चले गए हैं तो शरीर भले ही यहां बैठा हो किंतु हमारा जहां मन होता है वहीं हम चले जाते हैं कई बार शरीर भी जहां मन गया है उसी के आधार पर क्रिया करना प्रारंभ करता है हमारे महात्मा लोग सुनाते हैं एक जगह कथा चल रही थी और सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आते थे सच्ची घटना है एक सज्जन नहीं आते थे कथा में उनकी पत्नी जबरदस्ती कथा में लेकर के उनको आई अब वो थे कपड़े के व्यापारी सुबह से शाम तक कपड़ा ही बेचते थे कथा की प्रवृत्ति थी नहीं कथा में जो आकर के बैठे तो निद्रा देवी ने अपना साम्राज्य कर लिया ये कथा में बहुत जल्दी आ जाती है गोली खाने से जो काम न हो कथा में बैठने से काम हो जाता है अब वो जो निद्रा देवी ने साम्राज्य उनके ऊपर अपना जमाया तो संयोग ऐसा था कि उन जब वो सोते थे तो नासिका बजती थी कई लोगों का होता है वो स्वर बजने लगा तो पत्नी बिचारी बड़ी घबराई कि लोग हमारी सब सखियां हमारी बदनामी करेंगी तुम्हारा पति ऐसे सो रहा था कथा में तो एक दो बार बेचारी उठकर गई और जगाया विडम्बना बड़ी होती सोने वाले को जगाओ तो कहता मैं सो थोड़ी रहा हूं कथा सुन रहा हूं तो आंख क्यों बंद हुई रस ज्यादा ले रहा हूं इसलिए आंख बंद हो गई है उसने देवी पर विश्वास नहीं किया बोले नहीं मैं सो नहीं रहा हूं देवी को पता था कि दूर बैठे तक स्वर आ रहा है दूसरे दिन उसने कहा, कहा कि अब आज आप दूर नहीं बैठोगे व्यास जी से पास में ही बैठोगे तो सामने दृष्टि और कुर्सी में नहीं बैठोगे नीचे बैठोगे कुर्सी में बहुत जल्दी नींद आती है जी एक तो विश्राम के लिए पूरा स्थान मिल जाता है हाथ रखने का स्थान भी पीछे झुकने का भी तो कहा वहां नहीं बैठोगे तो कहा बैठेंगे बोले व्यास जी के सामने अब वो व्यास जी के सामने बैठे और जो कथा चालू हुई तो निद्रा आ गई वो तो आने का काम ही है उसका अब वो स्वप्न देखने लगे कि दुकान में कोई ग्राहक आया है और चाहता है दो मीटर कपड़ा अब देखिए मनीराम जी वहां चले गए दुकान में श, शरीर विराजमान है कथा में तो उनको लगा दो मीटर कपड़ा देना है तो ये भूल ही गए कि हम दुकान में नहीं कथा में बैठे हैं दो मीटर कपड़ा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो पीठ में जो लगा हुआ कपड़ा था वही हाथ में आ गया और नाप करके ऐसे हाथ से करके और पीठ के कपड़े को ही पकड़कर फाड़े जब कपड़े को फाड़े तो ब्यास जी की दृष्टि पड़ी लोग सोचे क्या कर रहा है तो ब्यास जी ने भी कहा क्या कर रहे हो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं बैठ गया अब उसको नींद तो खुल गई देखो मनी जी वहां था बाद में ब्यास जी के पास आकर के बोला महाराज माफ करना हमारी कपड़े की दुकान है सायंकाल आपके व्यासपीठ का सब कपड़ा बदलवा देंगे गलती हो गई तो ब्यास जी ने पूछा कि गलती हुई तो किस लिए हुई बात क्या है बताओ तो सही कपड़ा क्यों फाड़ा तो बोले आप हंसोगे तो नहीं बोले बिल्कुल नहीं हंसेंगे तो अपनी कथा सुनाई कि स्वप्न में मैं कपड़ा फाड़ करके दे रहा था दुकान में बैठ करके वही दशा यहां हो गई तो देखो जहां मनी जी चले गए वही शरीर काम करने लगा कि नहीं करने लगा तो मन का संबंध हमारे शरीर में बहुत है तो यदि मन परमात्मा में लग जाए तो इससे उत्तम तो कोई दूसरी बात है नहीं क्योंकि यदि मन लग जाएगा तो अपने आप देखो जिनका परमात्मा में मन लगा होता है उनको दूसरे काम करने के लिए मन हटाना पड़ता है और जिनका मन नहीं लगाए उनको परिश्रम करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है कि मन लगे वहां तो भगवान कहते हुआ मेरे में ही होता है देखो मन और बुद्धि यदि आत्मचिंतन में परमात्मा चिंतन में आप लगाकर रखेंगे तो आप परमात्मा में ही रहेंगे और दूसरी बात भगवान ये कहते हैं अत ऊर्धव न संशया हमारे वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि शरीर पूरा हो जाने के बाद उस व्यक्ति का आधा पतन नहीं होगा अर्थात ऊर्ध गमन होगा जिस परमात्मा की आराधना में वह लगा होगा मानो राम की आराधना में लगा है राम के चिंतन में मन बुद्धि लगा रखा है तो जब शरीर पूरा होगा तो वह पुनर्जन्म उसका यहां नहीं होगा साकेत आदि धाम में ही गमन होगा ऊर्द गमन होगा ये हमारे वैष्णु टीकाकारों के आधार पर और हमारे जो अद्वैत दर्शन के टीकाकार हैं ऊर्द्व गमन का ही प्राय मोक्ष हो जाएगा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा अर्थात बार बार जन्म लेना बार बार मरना नहीं पड़ेगा उर्ध्वगमन उसका हो जाएगा इसमें संशय नहीं है शंका नहीं है जी बिल्कुल शंका करनी ही नहीं चाहिए अध्यात्म के मार्ग में यदि हम उनके हो गए हैं तो अब हमारा आधा पतन नहीं होगा देखो मन और बुद्धि दोनों यदि भगवान में लगे हों काम बन गया अच्छा आधा पतन का अभिप्राय एक और भी है वह पाप आदि में प्रवृत्त नहीं होगा भगवान के चरणों में यदि चित्त लगाए अगर वह प्रवृत्त होना भी चाहता है तो भगवान ने पहले ही कहा है मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता मैं ही मृत्यु संसार सागर का समुद्धरता बनता हूं उसका श्रीमद भागवत महापुराण में प्रमाण है भगवान के सब सखा अजगर के मुख में प्रविष्ट हो रहे थे कि नहीं हो नहीं रहे थे हो ही गए किंतु बच्चों का मन गोपवालों का मन भगवान में लगा था कई बच्चों ने शंका भी कि अरे मित्र तुम इसको गुफा कह रहे हो ये गुफा नहीं मुझे तो अजगर का मुख लगता है और कहीं हम मारे न जाए दूसरे बालकों ने कहा काय को चिंता करता मेरा लाला मेरे साथ में है कि नहीं यदि मेरा लाला मेरे साथ में है तो हमारा कोई अमंगल कर नहीं सकता है चाहे अजगर हो चाहे अजगर का बाप ही क्यों ना हो कोई क्यों न हो देखो ये निष्ठा तो यदि हमारा मन भगवान के चरणों में लग गया है तो याद रखिए अत अतउमन संशया उसका होने वाला नहीं है अर्थात तो वह ऊर्ध गमन ही करेगा दूसरी बात यह कि जहां मानो हमारा जीवन चल रहा है वो जीवन भी अब अध के लिए नहीं जाएगा अर्थात नीचे की ओर गमन नहीं करेगा मानो दूसरा चिंतन के यदि कर्म में हम लगे हुए हैं और मन उधर गया तो हमारा जीवन निष्कर्म में लग जाएगा ऊपर गमन करेगा भक्ति की ओर गमन करेगा बोध की ओर गमन करेगा ये अब नीचे की ओर गमन करने वाला जीवन नहीं है एक बार जब लग गए देखो एक बार उनकी ओर बढ़ गए तो फिर नीचे जाने का काम नहीं है और आप ध्यान दिए होंगे चिंतन किए होंगे आराधना साधना का क्रम भी यही है नारायण मेरे जिनके जीवन में आराधना साधना है वह किसी कारण प्रारब्ध के कारण या किसी के कारण आधा पतन होता हुआ नजर भी आता है तो कुछ दिनों के बाद वह उसी रास्ते पर चल पड़ता है जो पूर्व जन्म में चल रहा था ये गारंटी है साधना की विशेषता है हम आपको एक नहीं कई प्रमाण दे सकते हैं इसमें शास्त्र के देखो जड़ भरत जी का जीवन जो भागवत में वर्णन है भरत जी महाराज का जीवन प्रारब्ध के वसीभूत होने के कारण गुरुचरणों में अनुराग न होने के कारण अपनी साधना में अभिमान होने के कारण एक कई कारण है उसमें गुरुचरणों के महाराज अनुराग नहीं है अपनी साधना पर अभिमान है और इसके कारण आधा पतन होता हुआ नजर आया हिरण के बच्चे बने कि नहीं बने किंतु तब भी वहां सजग रहे और बाद में ऊर्द्वगमन ही हुआ अर्थात जिसलिए शरीर मिलता है उस लक्ष्य की प्राप्ति की और की ही नहीं जो उनके संसर्ग में आया उनको भी करा दी तो इसलिए एकदम निर्वीक हो जाना चाहिए जो अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया है बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया है बुद्धि का विषय परमात्मा बन गया है वह परमात्मा में ही निवास करता है और उसका अधब नहीं होता है अत ऊर्धम संशया अच्छा नारायण अब देखे दूसरी बात ये कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नो मई अभ्यास योगेन ततो तथो ये ध्यान देने की बात ये है साधना में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है अभी माने परिता होता है चारों तरफ आसमाने बैठना मानो परमात्मा के पास ही स्थित हो जाना अब अपना मन यदि भगवान में समर्पित नहीं होता है बुद्धि भगवान में समर्पित नहीं होती है कारण क्या है इस मन बुद्धि का अभ्यास संसार में भटकने का ज्यादा है और इसमें कारण भी हैं। कई बार मैं चिंतन करता हूं कि ये मणि जी परमात्मा में क्यों नहीं लगते कारण क्या है प्रयास करने के बाद भी सफलता नजर नहीं आती ये साधकों की एक चिंतन की धारा है इसको जरूर सावधानी पूर्वक समझिएगा नारायण मेरी एक तो बात यह है कि प्रत्येक जीव जो शरीरधारी है ये जाने कितनी योनियों में भटक कर आया है चौरासी लाख योनियों में भटक कर आया है और कहीं पर भी मन को शांत करने का या मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया गधा बना तो परमात्मा में मन लगाया सूकर कुकर बना तब भी नहीं लगाया तो याद रखिएगा उधर इसका अभ्यास नहीं मन के माध्यम से भटकने का माध्यम रहा अब ये जन्म जन्म का जो मन का अभ्यास है वो विषय चिंतन का है राग द्वेश चिंतन का है और अपने राम चाहे कि चुटकी बजाए और मन लग जाएगा तो ये लगने वाला नहीं इस ब्रह्म में भी मत रहिएगा इसलिए साधना में एक क्रम है श्रीमद भागवत महापुराण में तो आसनजित बनो संगजित बनो प्राणजित बनो ये बातें बताई गई और योग में भी मन को बस में करने के लिए आसन की आवश्यकता है वहां योग में अष्टांग योग में तो आसन प्राणायाम पहले ही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये क्रम है तो यहां भी एक क्रम है जी क्या क्रम है यदि अपना मन नहीं लगता है तो अभ्यास योग का सहारा लेना चाहिए अभ्यास योग का अभिप्राय हारो न हिम्मत बिसारो न राम अपना मन भगवान के चिंतन में नहीं लगता है तो घबराओ नहीं बार बार उसको लगाओ अभ्यास माने बार बार ही करना है जी अभ्यास करो बार बार मन यदि उधर उधर जाए तो उसको पकड़कर पुनः लगाओ अच्छा अब ये मन को बार बार लगाने का साधन क्या है भगवान की कृपालुता भगवान की दयालुता ये बार बार मन से चिंतन करो कि भगवान से ज्यादा दुनिया में दयालु कोई नहीं है अभी अपने महाराष्ट्र का चिंतन कर रहे थे सुबह बैठ करके तो महाराज जी के द्वारा सुनाई हुई एक कथा पढ़ने को मिली पहले भी पढ़ा था किंतु अबका इस अबकी बार इसका रहस्य अलग ढंग से नजर आया महाराज श्री कहते हैं कि एक बार अर्जुन देखो ये अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का साधन अर्जुन और हनुमान दोनों की मुलाकात हो गई अब काल भेद से आप इसको मत चिंतन कीजिएगा भगवान की लीलाओं का चिंतन करने के लिए काल का चिंतन नहीं करना चाहिए कई लोग महाराज ये पुरातत्व विभाग वाले चिंतन करें हमारे महाराज तो कहते जैसे कोई वृंदावन में आया और वहां दर्शनार्थी लेकर के गए और कहा कि ये वही कदम का वृक्ष है जिसमें कृष्ण खड़े होकर के यमुना में छलांग लगाए थे आप भाव यदि बनाना है तो आप आनंदित हो जाइए उसको देख कर वही कदम का वृक्ष है और आपको यदि खोज करनी है तो डाली लेकर के आओ मिट्टी लेकर के आओ और फिर पुरातत्व विभाग वालों को सौंपो गवेशकों को खोजकों को दो कि इतना पुराना है कि नहीं हम तो देखते हैं कई बार भावना के आधार पर व्यक्ति इतना आनंदित हो जाता है प्रमुदित हो जाता है अंतकरण उसका भगवान में लग जाता है कि हम देख करके गदगद हो जाते हमारे यहाँ एक महात्मा के परिवार के एक बालिका लंदन में ओ बालिका पढ़ी वहीं रही वृंदावन आई घूमने के लिए हम देखते हैं भावना की जो बात बता रहा हूं कितना व्यक्ति आनंद ले लेता है सायकाल वो अकेले सब जगह घूमती थी किसी को लेकर के नहीं जाती थी पूरे भारत को घूमने के लिए अकेला ही संकल्प उसने लिया था सायंकाल हम भोजन कर रहे थे तो देखा क्या उसके अश्रु बह रहे हैं भोजन में ही तो हमने पूछा कि आज अश्रु क्यों इतनी आनंदित क्या क्या बात है कोई दुख है क्या बोले नहीं आज बहुत सुख है हमने कहा क्यों क्या हुआ बोले आज हमने कृष्ण से हाथ मिलाया अब हमको लगा कि वाह भाई इतने दिन हमको वृंदावन रहते हो गए हमने तो मिलाया नहीं तो हमने पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे कृष्ण से मिला अब देखिए भावना की बात बता रहा हूं उसने कहा अमुक मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गई थी वहां के पुजारी जी ने कहा कि यदि 1100 रुपए दोगी तो महाराज ठाकुर जी से हाथ मिलवा देंगे तो उन्हें कहा 1100 क्या 2100 रुपए ले लो किंतु ठाकुर जी से हाथ मिलवा दो तो उसको रुपया दिया उसने और उस देवी को उन्होंने कहा इसके अंदर हाथ डालो तो भगवान अंदर से हाथ मिलाते हैं और हाथ डाला और तो अंदर हाथ मिलाया अब भगवान ने मिलाया कि भगवान के प्यारे ने मिलाया वो तो अलग बात है मैं चिंतन करने लगा कि ऐसा वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है यह किसी ठग के चक्कर में पड़ गई रुपया भी देकर के आई किंतु तो हमने कहा कोई बात नहीं भले ठग के चक्कर में पड़ी है जो भगवत रस का आनंद इसका मन ले रहा है वह कितना भी रुपया देने के बाद मिलने वाला नहीं है मैं चिंतन करने लगा इस संसार में जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है तो भले किसी से हाथ मिलाकर आई है आई तो परमात्मा से ही है तो हमने उसको ये नहीं कहा कि तुम गलत ठग कर आई हो या तुम गलत रुपया देकर आई हो हमने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वृंदावन में आने को, पर तुमको भगवान से हाथ मिलाने का अवसर मिला तो कहने का ही प्राय भाव राज्य की जो धारणा है उसको तर्क के द्वारा खंडित करके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहिए आनंद में और रस वर्धन करना चाहिए तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब देखो कदम के वृक्ष को कोई सोचने लगे कि इतने हजार वर्ष अभी कलजुग के हुए वृक्ष की इतनी आयु होती है ये उस आयु का है कि नहीं ये किसी पंडा के द्वारा स्थापित तो नहीं है कब से इसकी स्थापना हुई तो आप खोज करते रहिए मन को परमात्मा में नहीं लगा पाएंगे ये फंडा ही अलग है जी अध्यात्म का रस ही अलग है ये खेल ही अलग है इसको आप बुद्धि के द्वारा तर्क के द्वारा सिद्ध करके कुछ मिलने वाला नहीं है तो मैं निवेदन कर रहा था इस लीला का कि हनुमान जी महाराज और अर्जुन दोनों की मुलाकात हुई दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों की चर्चा हुई अब स्वाभाविक यदि भक्त भक्त मिलेगा तो भगवान की तो चर्चा होगी हनुमान जी महाराज से पूछा अर्जुन ने कि आपके जीवन का अनुभव बताओ तो सब बताने लगे भगवान के साथ जो समय बीता था तो अर्जुन हंसकर के बोले तुम्हारे जैसे वीर के रहते हुए भगवान को बांध बनाने की क्या जरूरत पड़ी अगर हम होते उस समय तो अपने श्री कृष्ण को ये परिश्रम नहीं करने देते तो हनुमान जी ने कहा क्या करते बोले बाणों की वर्षा करके बाणों से ही समुद्र में पुल बना देते और बन जाने के बाद सब निकल जाते हनुमान जी महाराज हंस करके बोले बोले तुमको भ्रम है तुम्हारे बाणों का बना हुआ बाम पुल हमारा वजन ही नहीं सहन कर सकता था और हमारे जैसे लाखों बानर थे उसमें कैसे निकलते अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे तुमने सोच लिया कि हमारा बल बाण नहीं सहन कर पाएंगे हमारे तो का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने सरोवर है इस पर आप बाणों का प्रयोग करो बनाओ पुल मैं निकलता हूं तो जो महाराज उन्होंने बनाया बाड़ों की वर्षा से बन गया पुल और जो हनुमान जी महाराज उससे निकले तो हनुमान जी महाराज उसमें प्रयोग कर रहे थे दबा करके देखें कितना बल है और जो तोड़ने का प्रयास करने लगे तो देखा क्या महर्षि तो वर्णन नहीं किया हमने दूसरे संतों से सुना है महाराज जी ने इतना गहराई से वर्णन नहीं किया हनुमत जी महाराज की सामने दृष्टि पड़ी तो सरोवर में रक्त आ गया था हनुमान जी महाराज घबरा गए बोले बात क्या है पुल तो टूटा नहीं ये रक्त कहां से आ गया तो गौर से देखा तो भगवान कृष्ण अपनी पीठ लगाए हुए थे अर्जुन के बाणों के नीचे और पीठ लगा करके भी अर्जुन की बाणों की रक्षा कर रहे थे ये देखकर हनुमत लाल जी को अश्रु आ गए गदगद हो गए बोले सच में तुम्हारे पुल को कोई तोड़ नहीं सकता था तो अब देखो इन लीलाओं का यदि आप चिंतन करो तो हृदय भराएगा कि नहीं भराएगा भगवान की करुणा का चिंतन करो अपने भक्त के लिए चोट सहन करने के लिए भी तैयार हैं तो ऐसे यदि आप विषय का चिंतन करेंगे तो अपने आप ये अभ्यास है अपने आप आपके मन में परमात्मा बैठ जाएंगे एक लीला और भी महर्षि ने इस श्लोक की व्याख्या में सुनाई महारि हमारे कहते हैं ये भगवान की कृपालता का चिंतन करो बार बार अभ्यास करो मन उधर जाने लगे तो मन को पकड़ करके मणि जी को कृष्ण चिंतन में लगा दो यही मन का समर्पण होगा यही मन का आदर्श होगा समर्पित करना होगा लगाना होगा इसी का नाम अभ्यास है तो हमारा श्री सुनाते हैं कहते हैं कि एक बार जब महाभारत युद्ध हो रहा था ये भगवान के लीलाओं का चिंतन करने की युक्ति देखिए महाभारत युद्ध हो रहा था और युद्ध में दुर्योधन को लगा कि हमारे भाई सब मारे जा रहे हैं देख करके घबराया और भीष्म पितामा के बारे में चिंतन किया कि भीष्म पितामा जैसा वीर हमारे साथ होकर के भी पांडवों में से किसी का भी बाल बाका नहीं हो रहा है एक भी पांडव मारा नहीं जा रहा है दुर्योधन ने अपने सारथी को कहा कि मेरे रथ को भीष्म पितामह पितामा की चलो। अरथ जब भीष्म पितामह के आ गया तो दुर्योधन ने का पितामा यदि ऐसे ही पक्षपात पूर्ण युद्ध करना था तो अच्छा होता कि तुम पांडवों की तरफ होते कम से कम हमको तुम्हारा भरोसा तो न होता तुम भले युद्ध हमारी तरफ से कर रहे हो शरीर तुम्हारा भले ही हमारी तरफ है किंतु तुम्हारा मन पांडवों की तरफ है एक भी पांडव आज तक मारा नहीं गया अगर आप चाहे तो एक भी जीवित न होता ये पक्षपात पूर्ण आपकी क्रिया हमको भाती नहीं है ये जब महाराज लगाया आक्षेप उनके ऊपर भीष्म पितामह एकदम विवल हो गए उस उनको लगा कि मैंने जीवन इसको दिया है उसके बाद भी विश्वास नहीं इसको भीष्म पितामह ने विश्वास के लिए एक प्रतिज्ञा ही कर डाली भावा वीश में आकर के कहा कि जाओ दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब पांचों पांडवों में से किसी एक का बग हो गया होगा अर्थात कल हमारे हाथ से कोई न कोई पांडव मारा ही जाएगा ये प्रतिज्ञा करते ही दुर्योधन तो ना चूठा क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीष्म यदि प्रतिज्ञा करेंगे तो पूरी ही करेंगे और महाराज ये प्रतिज्ञा का शोर सारे जगह फैल गया शिविरों में पांडवों को कोई परवाह नहीं थी किंतु दूसरे पक्ष वाले कोई कहता था नकुल मारा जाएगा कोई कहता था आज सहदेव का नंबर है कोई कहता था नहीं नहीं विश्वपितामह अर्जुन से बहुत नाराज है अर्जुन को मार देंगे दूसरे कहते थे अर्जुन को कभी नहीं मार सकते हैं अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं दूसरा कहता नहीं नहीं आपको पता नहीं भीम को मारेंगे क्योंकि भीम विश्व की उपेक्षा कर देते थे कोई कहते थे नहीं नहीं इसके मूल में युधिष्ठिर है तो युधिष्ठिर को ही मार देंगे सब चिंतन कर रहे थे किंतु पांडव तो मस्ती से सो रहे थे यदि कोई जग रहा तो हमारे जीवन धन जग रहे थे और रात्रि में शिविर में आए और आकर के पुकारा कृष्णा ओरी कृष्णा द्रौपदी दौड़ करके आई केसो क्या बात है आज रात्रि में ऐसे कन्हैया ने कहा मैं आया हूं ऐसा करो नव सप्तगा बनो श्रृंगार साजो द्रौपदी को लगा ये कृष्ण का क्या स्वभाव है समझ में नहीं आता है थोड़ा उपेक्षित भाव से बोली केशव आपको पता नहीं क्या विष्णु पितामह की प्रतिज्ञा कल श्रृंगार उतारने का समय है श्रृंगार साजने का समय नहीं है और आप कब कहां क्या बोलते हो कुछ पता नहीं चलता है मैं श्रृंगार साजने वाली नहीं हूं सोला श्रृंगार मैं पहनूंगी नहीं सामान्य व्यक्ति कोई होता तो सोचता कि ऐसे रणांगन में ये केसों को क्या हो गया है श्रृंगार साजने की बात कह रहा है रात्रि का समय बारह एक बजा था जी बारह एक बजे ये श्रृंगार साजने का काम कह रहा है कन्हैया ने जब आग्रह किया तो कृष्णा ने श्रृंगार किया बैठ करके 16 श्रृंगार धारण करके और जब कन्हैया के पास आई कन्हैया ने कहा बहन बहुत अच्छी लग रही हो चलो हमारे साथ तो बड़ी नाराज होकर की बोली कि तो सब समय मजाक अच्छी नहीं लगती है इस समय मजाक आपको सूझ रही है क्या करना चाहते हो कहा ले चलना चाहते हो कन्हैया ने कहा बस तुम हमारे साथ चलो और लेकर के जो चले शिविर के बाहर निकले तो श्रीमान जी ने स्वयं घूंघट काट दिया पीताम्बर जो ओढ़े थे उससे घूंघट काट दिया और मुड़ करके देखा कि द्रौपदी आ रही है कि नहीं वो आ तो रही थी खड़े हो गए धीरे से कान में बोले बहन ये जो जूतियां पहनकर आई हो ना ये जूतियां पंजाब की हैं और ये पंजाब की सूचना दे रही कि तुम पांचाली हो इन जूतियों को उतारो उसने जूतियां तो उतार दिया किंतु अब कन्हैया सोचने लगे ये शिविर चारों तरफ लगे हुए हैं यदि इन जूतियों को यही छोड़कर के जाएंगे तो सैनिकों को शंका हो जाएगी सैनिक देखते ही समझ जाएंगे कि कहीं पांचाली गई है सब जगह हाकार मच जाएगा चिंतन करने लगेंगे काम बनेगा नहीं तो कहा बहन चलो चलो चलो और जो चलने लगी श्याम सुंदर ने उसकी जूतियां उठाई और उठाकर अपने पीतांबर में लपेटा और लपेट करके बगल में लगा लिया अब बगल में लगा करके जो चले तो जो उद्देश्य था वहां लेकर पहुंचे भीष्म पितामा के शिविर में लेकर के गए बात यह थी कि भीष्म पितामा ने सायंकाल कहा था दुर्योधन को कि तेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है ऐसी कोई विशेषता नहीं कि मैं तेरे को आशीर्वाद दे सकूं। तू मेरा आशीर्वाद पाने लायक नहीं है अधिकारी नहीं है अब तुझे विजय चाहिए तो अपनी पत्नी को भेज देना हमारे पास रात्रि में मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा तो तू विजयी बनेगा तेरे लिए भी आशीर्वाद मैं उसको दूंगा वह सती है कर्मनिष्ठ है भक्ति में लगी हुई है उसको मैं आशीर्वाद दूंगा और भीष्म पितामह ये करके साधना में लग गए थे क्योंकि आशीर्वाद बिना साधना के दिया नहीं जा सकता है और यदि दिया भी जाता है तो उसका फल नहीं मिलता है आशीर्वाद या श्राप दोनों देने के लिए व्यक्ति को साधना की पूंजी चाहिए आराधना की पूंजी चाहिए आराधना बल है उसका साधना बल है उसका साधना में लगे थे कन्हैया ने कहा कृष्णा कान में धीरे से कहा जाना और जाकर के प्रणाम करके बैठ जाना जब तक वो बोलते रहे तब तक तुम मत बोलना कहा ठीक है अब ये महाराज गई जाकर के जो प्रणाम किया एक हिंदी जगत के कवि ने अपने शब्दों में इसको बहुत सुंदर ढंग से सजोया है वह कवि कहता है थी अर्धरात्र की बेला भीषम की लगी समाधि थी मन प्रभु चरणों में लगा हुआ उस समय न कोई व्याधि थी एकांत शांत वातावरण शिविर में बैठे समाधि में भगवान के चिंतन में डूबे थे जाकर के द्रुपद सुता ने क्या किया द्रुपद सुता ने सर रखा बाबा विषम के चरणों में बाबा विषम चौके चरणों में आकर कौन झुका जो उसने मस्तक झुकाया तो भीष्म पिता मह चौक गए कि किसने आकर के ये मस्तक झुकाया है देखा एक सधवा नारी है सधवा नहीं, सौभाग्यशालिनी नारी उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है उसके शरीर में पड़ी हुई रंगीन साड़ी सौभाग्य के चिन्ह सौभाग्य सौभाग्यशालिनी उसको बता रहे हैं तो समझ गए कि दूसरा कौन आएगा निशा में दुर्योधन की ही पत्नी आई होगी तो आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती होरी बेटी आशीर्वाद दे दिया जाओ सौभाग्यशालिनी बनो और उसके बाद कहा कि आशीर्वाद में देता हूं तुम वीरपुत्र वाली हो तुम्हारे वीरपुत्र हो बाद में कहते आशीर्वाद में तुमको देता हूं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तेरे हाथों में जो मेहंदी का रंग लगा है कभी न छूटे री बेटी महाराज आशीर्वाद देते जा रहे थे किंतु तो द्रौपदी को लगा ही बोलते क्या है उसको क्या पता था कि यहां आना कोई दूसरा था और आ कोई दूसरा गया है ये छलिया का छली ही तो है द्रौपदी ने घूंगट काड़े काढ़े ही कहा बाबा या क्या बतलाते हो आज और कुछ काल और तुम सत्यव्रती कहलाते हो कल तो तुमने प्रतिज्ञा की है कि पांचों पांडवों में एक का वध कर देंगे और आज हमको आशीर्वाद दे रहे हो कि सौभाग्यशाली नहीं हो यदि पांच पांडवों में से एक भी मारा जाएगा सभी हमारे पति हैं तो क्या हमारा सौभाग्य सुव्यवस्थित रहेगा इतना ही बोलते अब आया होश पितामा को पितामा को लगा कि ये क्या हो गया आशीर्वाद किसी दूसरे को देना था मिल किसी दूसरे को गया उसने कहा बाबा कल की बात सही है कि आज की बात सही है तुम्हारी प्रतिज्ञा सही है कि तुम्हारा आशीर्वाद सही है अब पितामा को तुम्हारे बोलते नहीं बना उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का पीछे उत्तर दे पाऊंगा तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दूंगा जरा ये बताओ कि यहां तुम्हें लाया कौन है कैसे आई हो मौन हो गई तो भीष्म पितामह मा दौड़े महाराज जाकर दर देहड़ी पर जाकर ज्यो देखा ड्यड़ी का दृश्य निराला था पीताम्बर का घूंगट काड़े खड़ा बांसुरी वाला था जो जाकर के दरवाजे पर देखा दरवाजे का दृश्य ही निराला था पीताम्बर का घूंगट काड़ करके महाराज जाकर खड़े हुए थे भीष्म पितामह ने देख करके जाकर चरणों में लिपट गए छलिया छलने को आया है निज भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है प्यारे तुम्हारे चोरी करने की आदत नहीं गई वहां कुछ चोरी करते थे यहां कुछ और चोरी कर रहे हो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुम दासी का रूप बनाते हो और लुपट करके रोने लगे जब महाराज देखा भगवान ने क्या किया जाए तो रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान जो उनको उठाने लगे उठाने में जो हाथों का प्रयोग किया तो चूतियां जो दबी थी वो नीचे गिर गई अब जो नीचे गिरी तो देख लिया पितामा ने कि जूतियों का बाहर जो ढोता हुआ घूम रहा है देख करके गदगद हो गए बोले वाह प्यारे इतना भी कर सकते हो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी चिंतन भी नहीं किया था अब द्रौपदी की ओर देख करके बोले बेटी तुम्हारा कोई दुर्भाग्य जीवन में ला ही नहीं सकता है सदा सौभाग्य ही रहेगा हजारों बीस मरे और जिंदा हो जाए और प्रतिज्ञा करते रहे तब भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि जिसके साथ में केसव है और ऐसे है तो उसका कौन बाल बांका कर सकेगा ये देखिए इन लीलाओं का जब चिंतन करोगे अभ्यास करोगे तो अपना मन संसार में भटकेगा कभी भय लगेगा तो कहा कि अत चित्तम समाधा तुम न सकनोसी मई स्थिरम यदि नारायण मेरे मन को स्थिर करने में आप समर्थ नहीं हो रहे हो तो घबराओ नहीं घबड़ाने की जरूरत नहीं है अभ्यास योग अभ्यास योग के माध्यम से अर्थात ऐसे भगवान की लीलाओं का चिंतन करके महाराज की ये कीजिए यहां भगवान अर्जुन को धनंजय शब्द से प्रयोग करते हैं धनंजय माने जो धन पर विजय प्राप्त करे धन प्राप्त करे तो सच्चा धन तो साधक का यही है कि मन परमात्मा में लग जाए सच्चा धन दूसरा कुछ नहीं हम तो अपने गोविंद को जीवन धन ही बोलते हैं वो जीवन धन वही है इसलिए मानो धनंजय शब्द का प्रयोग किया है अगर ये भी करने में समर्थ न हो तो भगवान ने और सरल साधन बताया है अब उसकी चर्चा कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणार में अपने जीवन को समर्पित करते हैं अपनी वाणी को समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिओम पूज महाराज जी के चरणों में प्रणाम अब शांति पाठ होगा हरिओम ओ पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णसूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति हरी नमः हरि ओम